भाइयों और बहनों पहली बात तो मैं आपसे ये कहलू की अगरचे दिल्ली में होट हो गया है और अच्छा जिन लोगों ने दस्तकत दिए हैं उन्होंने मेरी ऐसी उम्मीद है ईश्वर को साक्षी रख के उन्होंने दिए दस्त लिए तो कलकत्ते से ऐसी आवाज आ रही है मुझको कि शायद यहां जो काम हुआ है उसमें भी कुछ घोटाला न हो अगर दिल्ली के निवासी और दिल्ली में जो दुखी लोग आ गए हैं वो साबित कदम कहेंगे कुछ भी बाहर हो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में तो दिल्ली अचलित रहेगा तो ये तो मैं प्रतीज्ञ ना कर सकता हूँ कि तब आप हिंदुस्तान को बचा देंगे दिल्ली निवासियों के लिए है और पाकिस्तान को बचाने वाले हैं आखिर में दिल्ली कोई आजकल की बात नहीं है बहुत पुराना शहर उसमें काफी काम हो गया है और आज भी दिल्ली इतना बड़ा काम जो सत्यमय है मेरी निगाह से अहिंसा भी है तो उसका प्रताप सारी हिंदुस्तान में पाकिस्तान में तो पड़ेगा लेकिन सारी दुनिया में पढ़ने वाला है फिर भी बहुत लोग दिल्ली के बाहर तो पड़े हैं वो नुकसान भी करे ये संभव है सरदार ने मुंबई में क्या कहा उसे आप गौर करके पढ़ें उससे पता चलेगा कि सरदार और पंडित जी में दूसरे वो कोई अलग अलग नहीं है कहने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन करने की चीज तो एक ही है वो कोई हिंदुस्तान के दुश्मन है और या तो मुसलमानों के दुश्मन है ऐसा तो है ही जो मुसलमानों का, का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का भी दुश्मन है उसमें मुझको कोई शक नहीं है तो इसलिए मैं कहूँगा कि कम से कम इतना तो हम सीख लें कि जो सारी दुनिया में सीख गए हैं एक एक ऐसा मुल्क है अमेरिका में या तो अमेरिका ऐसा मुल्क है कि जिस जगह पर हबसी लोगों को ऐसे मार डालना और पीछे इंसाफ करना उसमें काफ़ी जो गोरे लोग हैं सफेद लोग हैं वो कोई बुरा नहीं मानते हैं उसके दिल में उसकी शर्म भी नहीं पड़ी है लेकिन दूसरे तो सारी दुनिया भी इसको पसंद नहीं कर सकेगी तो ऐसा कहीं कहीं होता है उसको हम वह मानते हैं हमारे ही अखबारों ने काफी दिखा है कि देखो तो सही वो कैसे वह आदमी है इतने इतने सुधार में पड़े हुए भी अमेरिका जैसे वहां के घोरे लोग लेकिन हम कैसे ऊंचे हैं हमारे यहाँ आशा कभी हो ही नहीं सकता है वो तो आजकल की बात है आज क्या होता है तो मैं ये कहूँगा के सब आप जितने हैं कोई भी है तो कम से कम इतना तो लोगों को बता दें कि गैर इंसाफ हुआ बाहर हुआ यहाँ हुआ यहाँ हुआ उसका बदला आप न लें लेकिन उसका बदला आप अपनी हुकूमत पर छोड़ दें कम से कम इतना हमारे करना चाहिए तब आदमी आराम से जा सकता है मैंने तो कहा कि अभी सब मुमकिन है कि मैं यहाँ से पाकिस्तान जाऊँ पाकिस्तान को मैं तभी जा सकता हूँ कि जब पाकिस्तान की हुकूमत है वो मुझको बुलावे और कहीं कि तू तो भला आदमी है तू मुसलमानों का ख्वाब में भी बुरा नहीं कर सकता है हिंदू का भी नहीं कर सकता है सिखों का भी नहीं कर सकता है उसमें हमें क्या शिकायत है इसलिए हम तो हर हालत में ढेरी हाजरी पाकिस्तान में चाहते हैं ऐसा या तो एक एक जो पाकिस्तान में पड़ी है तीन है बलुचिस्तान को मैं छोड़ दूं या तो पाकिस्तान की एक ऐसी मरकजी वो कहें जब डॉक्टर मुझको इजाजत दे तब डॉक्टर ने तो कहा है की तेरे जिसम में अभी इतना नुकसान पहुंचा है की करीब पंद्रह दिन तक तो उसको आराम लेना होगा और तू कोई कोई ऐसी चीज़ सूखी चीज़ खा नहीं सकेगा वो तो उसको तो पानी ही पीना होगा बैसे पानी में दूध आ जाता है और पानी में फल के रस आ जाते हैं तो काफ़ी हुआ आदमी सारी जिंदगी भर दूध पर पानी पर फलों का रस पर भाजी का रस पर रह सकता है तो उसमें कोई मैं आपकी दया नहीं मांगता हूँ लेकिन मैं आपको तो सुनाता हूँ पंद्रह दिन तक मैं क्यों नहीं जा सकूं? वो वहां से मुझको निमंत्रण मिले इजाजत मिले तो भी यहाँ तो मुझको एक नहीं कहना था आपको कि ऐसा कोई ना करें। कम से कम इतना तो इस इस वाका का नतीजा होना चाहिए अभी दूसरी बात ये है वो इसके साथ अथवा वो मैं बाद में कहूँगा अभी ये आप देख लें यहाँ जितने दुखी लोग हैं उनके लिए तो पंडित जी को मैं तो बहुत पहचानता हूं वो दूसरों को सुलाकर सोने वाले हैं एक ही बिछाना है वो सूखा है और दूसरा सब भीगा है, तो मैं आपको कहता हूं कि वो सूखा बिछाना पर कोई दुखी को रखेगा और वो वो भीगे रहेगा या तो घूमता रहेगा कसरतज है कसरत करके वो गर्म रहेगा लेकिन वो नहीं कहेगा कि नहीं वो तो मेरा बिछाना है मैं क्या करूं जो ईश्वर को करना है वो तुम्हारा हो ऐसे नहीं है वो है तो मैंने सुना वो बात सही है कि नहीं मैंने पूछा नहीं आज मेरे नहीं लेकिन मैं बोस बढ़कर तो बहुत खुश हुआ कि वो कहते हैं कि उनके घर में कोई जगह नहीं है दूसरे आदमी तो चले जाते हैं रहना चाहिए हमारा हमारा मुख्य प्रधान है तो उसके बाद सबको जाएंगे उसके कोई लोग भी तो हैं और पीछे अंग्रेज लोग दूसरे हैं वहाँ चले जाएं तो वहाँ उसको शायद निकाल दें क्या वो तो भी वो कहता है कि मेरी तरफ से एक कमरा दो कमरा जितना निकल सकता है वो मैं निकालूंगा लेकिन कोई भी ऐसे दुखी हैं उनमें से एक एक को रखूंगा और पीछे कहता है कि दूसरे भी जो मुख्य प्रधान है वो भी ऐसा करें तो मुख्य प्रधान करें तो विषय मिलिट्री ऑफिसर है वो भी वो करें इस तरह से सब अपना धर्म का पालन करें तो कोई दुखी नहीं रह सकते हैं, तो दुखी के साथ हम दुख हो जा दुखी हो जाते हैं मैं कहूंगा कि वो धर्म है और इस तरह से करें तो इसका असर भी इतना होगा कि ऐसा जो मुल्क है ऐसा हिंदुस्तान है खूबसूरत है उनमें हमारी हुकूमत ही कहते हैं कि मुसलमानों को मत मारो मुसलमानों को मारते हैं तो हमको मारते हैं इसलिए आप खुदा ने खा इतना तो छोड़ दे। ऐसा जवाहरलाल जी ने किया है मैंने देखा उस पर से मैं कहता हूं, तो एक तो मैं उसको धन्यवाद देता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ की हमारे पास ऐसा एक रत्न है एक रत्न है तो एक ही नहीं है ये भी मैं आपको कहूँ कोई दूसरे है वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। नहीं वो तो हमको पता चलेगा पीछे वो कहते हैं कि इसी तरह से जो धनी के लोग हैं जैसे कि बेला या तो दूसरे उनको भी यही करना है और जब जब आपका मुख्य प्रधान ऐसा करता है तो पिछले दूसरा किसकी गुंजाइश है कि वो नहीं करे ऐसा तो आप समझे अभी बड़ी तेजी से ये दुखियों का दुख को टालने की कोशिश आपके हिंदुस्तान आपके भारत में बंद रही है इससे भी आपको समझना चाहिए कि हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं बनेंगे लेकिन तो उनसे हम दोस्ती ही करने वाले हैं अभी बात तो ऐसी है ना हमारे लोग ऐसे पड़े हैं कि मैंने सुना मुझको पे खट आया है कि अभी वो भेका चलता था तो लोगों में ऐसे बदमाश भी पड़े तो उन्होंने सोचा अभी हम व्यापार करेंगे तो उन्होंने जो जो बड़े बड़े आदमी है उसके नाम की एक नोटे निकाल दी हमारे लोग तो भोले पड़े हैं गरीब हैं तो उसको नोट बनाकर पीछे गरीबों को दे देते गरीब हैं गरीबों को तो सस्ती नोट मिलती है तो कहो इतनी सस्ती आती है तो गरीब बिचारे ले लेते हैं उस नोट का तो कागज के टुकड़ा का भी नहीं ले जाती है ऐसी नोटें कोई भी निकालते हैं तो मैं तो उनको कहूंगा हाथ छोड़ कि आप ऐसा काम क्यों करें और क्यों करते हैं आपको कोई सच्चा मार्ग नहीं मिलता है जिससे आप ऐसा काम कर सकें लेकिन मैं गरीबों को जो भोले आदमी है उसको भी कहूँगा कि ऐसे भोले कहाँ तक बने रहेंगे अगर हमारे करोड़ों लोग भूले ही रहेंगे तो हमारा काम मिट जाएगा हमारा काम चल नहीं सकेगा मैं कोई एक चीज कहता हूँ वो हो गई तो बस हिंदुस्तान आराम से बेच सकता है ऐसा तो है ही नहीं तो इसलिए उनको भी ये ये ये करना चाहिए पीछे ये भी देखने के दायक बात है मुझको एक तार आता है पंजाब से आया है लाहौर से वो जो भाई लिखते हैं वो तो कहते हैं के प्रेसिडेंट कश्मीर फ्रीडम लीग उसमें उन्होंने कहा है कि आप ये करते हैं वो तो बहुत ही बुलंद काम आपने किया है लेकिन वो बुलंद काम है उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है जब तक कि ये कश्मीर का का जो जो मसला है उसका फैसला नहीं हुआ है उसका फैसला के लिए हमारे तो तो करना चाहिए वो वो लिखते हैं कि जो इंडियन सरकार अपनी भेज रही है और वहां पड़ी है तो है और पड़ी उसको उठा क्योंकि कश्मीर पर हमला किया ऐसा है और और काश्मीर जिसका है उसको दे दो ऐसा वो लिखते हैं तब तो सब फैसला होगा ये मुझको दुख होता है कश्मीर का न हो फैसला नहीं हो तो क्या सब मुसलमान वो हिंदू के दुश्मन बन जाएंगे और हैं आज ऐसे रहेंगे सिखों के दुश्मन रहेंगे और तो पीछे हिंदू और और सिख वो वो मुसलमानों के दुश्मन रहे सिर्फ कश्मीर के लिए और पीछे लिखा भी क्या है कि वो तो समझना चाहिए मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ कि जो हमारी हुकूमत ने कश्मीर में जो फौज भेजी है उसमें कोई हमला किया है हमला क्या, क्या करने वाले थे वो जब वहां से के जिसका है। और के वो से कश्मीर कश्मीर कश्मीर के के मुसलमान शेख अब्दुल्ला और महाराजा दोनों मिलकर कहते कि हमको इमदाद भेजो नहीं तो काश्मीर गया कश्मीर गया वो तो काश्मी निगाह से ये जो भाई लिखते हैं कश्मीर फ्रीडम लीग का प्रेसिडेंट उसकी निगाह से नहीं सही तब तो उसको मिल गया लेकिन उससे क्या फायदा हो सकता है भी। तो तो मैं उन भाई को कहूँगा और ऐसे ऐसे जो कोई भी है उसको कहूँगा कि आप ऐसा न करें वो ठीक कहते हैं कि काश्मीर जिसका है उसको जाए जाए तो कब हो सकता है ये भी कि वहाँ जितने जितने बाहर से गए हैं भले अफ्री गए हैं कोई भी गया है लेकिन पुंछ के हैं वो तो पुंज में रहें बाकी जो तो पुंज के लोग बाकी बन गए हैं वो उसमें मुझको शिकायत नहीं बन, बने रहें और बागी बने रहें तो भी कोई लड़ाई करके कश्मीर सारा कसारा ले लेंगे वो तो अच्छा नहीं है लेकिन वहाँ से सब जितने लोग पड़े हैं वो सब निकल जाए बाहर के और ऐसा के पीछे बाहर से भी कोई कोई कोई शिकायत ना करे बाहर से गोलमार न करे बाहर से जो भीतर पड़े हैं उनको मदद न दें ऐसा कहें तो, तो मैं समझ सकूँगा लेकिन ऐसा कहना कि वो तो यहाँ से निकाल लें और हम पड़े हैं वो तो निकलने क्यों क्या हम तो कश्मीर का काम करते हैं वो ठीक नहीं है और पीछे ये कहना कि तो कश्मीर के जो जो हाँ कश्मीर तो पीछे जिसका है उसको दे दे वो किसका है वो कौन कह कहीं कश्मीर के मैं कहूँगा कि महाराजा का कश्मीर नहीं है महाराजा तो है ही वाह आज हमारी निगाह में हुकूमत की निगाह में काश्मीर में महाराजा तो है महाराजा को कोई निकाल नहीं सकता है, लेकिन निकाल सकते हैं वो कोई हुकूमत नहीं निकाल सकती हुकूमत भी निकालती अगर ऐसा समझें कि महाराजा बिल्कुल बदमाश है महाराजा अपने रजत को को, को को को कुछ उसका करता ही नहीं तो तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हुकूमत को बिल्कुल हक है कि ऐसे राजा है उनको निकाल दो लेकिन वो तो एक तीखा पैर हो गया लेकिन वहाँ जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान कहें कि महाराजा भी नहीं चाहिए हम हम तो सीधे सीधे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या तो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो करें उसमें कोई शिकायत नहीं कर सकता है ये मैं मेटो तो फाका में से अभी उठा हूँ और मानते हैं तो माने कि मैं तो किसी का दुश्मन नहीं हो मुसलमानों को दुश्मन कहाँ से होगा तो वो एक मुसलमान को सुनाता है कि इतना करो मैं उनको यह भी कहूंगा कि मेरे पास आवे और मुझको समझा दें कि यहाँ मेरी क्या गलती है उस गलती को मैं दोष करूंगा ये मुझको लगा कि अगर 15 मिनट से ज्यादा चला जाऊं तो भी आज तो मुझको इजाजत मिलनी चाहिए और पीछे एक लिखते हैं ग्वालियर से ओ, लेकिन ग्वालियर से वो तार नहीं तार हम से आए मुसलमानों का है उसमें सही क्या है झूठ क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ वो लिखते हैं कि हमारे वहाँ ग्वालियर स्टेट में कोई देहात है कुछ भी है वहाँ एक उस देहात में हमने तो मजबूर हो गए तो हिंदुओं को दे तो दिया लेकिन देने के बाद हमको तो मारना शुरू कर दिया एक दो आदमी मर भी गए हमारा जो जो अनाज वगैरह था वो लूट लिया मकानों को जगा दिया ये दिखते हैं उसकी तारीख हो ठीक पंद्रह और सोलह तारीख का दिखते हैं उस रोज तो उस रोज तो मेरा फाका चलता था फाका की उसको क्या दरकार हो सकती है लेकिन माना कि सही है तो मैं कहूँगा वहाँ के ग्वालियर के हिंदुओं को और सबको क्या ऐसा अगर होता है तो भी यहाँ डिग्री का जो बन गया है उसको अब वो बिगाड़ने वाले हैं और वो कहते हैं यहाँ कि जो यहाँ यहाँ हकूमत चलाने वाले हैं वो भी इसमें कोई हमको इमदाद नहीं देते हैं ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा हिंदुस्तान के एक कोने में भी हो तो मैं कहूँगा कि हमारी हुकूमत को शर्मिंदा होना है और और हमको भी शर्मिंदा होना है इसलिए मेरी उम्मीद तो ये रहेगी कि उसको वो निकाल दें आकर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा सुना मैंने आज सुना कहीं तो भी चलता है ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहां कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा <laughs> तो सुनो सुनो सुनो सुनो सब सुनो कुछ नहीं हुआ है <laughs> चलिए शांत रहिए तो मैंने सुना पढ़ा के तो तो अभी ऐसा करे शांत हो जाइए तो मैंने सुना और अखबारों में पढ़ा की में जितने राजा लोग हैं और काफी है। में जो तो का वहा पैदा हुआ और का में बहुत राजा लोग रहते हैं और कोई एकलो नहीं है दो के दो सौ से ज्यादा है उन सबने मिलकर ए, एक इकरार कर लिया है कि हम सब एक स्टेट बनेंगे वो आपस आपस में जो कुछ भी करे और एस भी, भी मना लेंगे और पीछे वो प्रजा का भी काम करे अपना भी काम करे ऐसा हो गया है अगर वो सब अखबारों में आई है वो चीज सही है तो मैं आपसे कहूंगा कि वो बहुत बड़ी चीज है और मैं उन राजा लोगों को काठियाबाड़ के लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। भावनगर में ने काठियाबाद में पहल भी की कि, कि सब प्रजा के हाथ में दे दिया और राजा है महाराजा वो प्रजा का सेवक बन गया है उसको भी धन्यवाद और ये बड़ा काम के लिए भी सब काठियाबाड़ी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अभी बहनों ये नहीं होना चाहिए और आवाज नहीं करिए करें आपको करना है तो बाहर रहिए यहाँ आने के क्या कर हो नहीं नहीं चालू देना है हमने लगे थे अभी अच्छा सुनिए गांधी जी ने जो आपको भी सुनाया है अरे चल नहीं चल रहा के तो अगर आम लोग क्या आप लोगएंगे तो मेरी आवाज आप सुन सकेंगे नहीं तो मेरी आवाज़ भी आप तक पहुंचने वाली नहीं है क्या आप सुन सकते हैं अच्छा तो गांधी जी ने जवाब से कहा है अभी वो मैं आपको सुना देखें